ओ मऊ मऊ मो ओम, मो ओम, मो मऊ फिर तीर्थ को ये देखे कि साक्षात ब्रह्म है मेरे गुरु साक्षात ओम ओम राम तीर्थ को देखकर भी वो राम तीर्थ भी मस्ती में ओ भी मस्ती में रहते बड़े प्रसन्न रहते एक दिन राम तीर्थ कहीं गए हैं और वो छोरे को है समस्ती आ गई है मस्ती आ गई कि वो छत पे खड़ा हो गया नाचने लगा मैं अमर हूँ मैं चैतन्य हूँ मैं साक्षी निर्विकार ब्रह्म हूँ शोक मोह पाप ताप मुझे छू नहीं सकता ओ आनंद ओम ओम आस के लोगों ने पूछा रहे क्या है तेरे को क्या हो गया बोले मेरे को क्या हो गया मैं तो अपने आप में जग गया ना हक जन्म मरण के चक्कर में फंस रहे थे ये मिले तो सुखी वो मिले तो सुखी मैं तो स्वयं सुख का दाता हूँ सबकी बुद्धियों के पीछे सुख की झलक देने वाला चैतन्य आत्मा मैं हूँ ओम आनंद मान। तो बोले तू भगवान है अगर तू भगवान है तो छत से कूद के दिखा बोले ऐसी कोई जगह दिखाओ जहाँ मैं ना हूँ मैं तो सब में हूँ सब जगह हूँ कूदे और न लगे तो मदारियों का काम है कूदे और लगेगा तो शरीर को लगेगा मुझ चैतन्य को क्या लगना और क्या न लगना कूद के दिखाकर तुम्हारे सर्टिफिकेट की ऐसी तैसी मैं अपने आप में मस्त हूँ ओम ओम मस्त पड़ा महिमा में अपनी गैर राम अब और नहीं क्या हमसे भेद छुपाते हो हर हर मोम हर ओम हर हरो कृष्ण बना में कंस बना कृष्ण बना में कंस बना राम बना में रावण था कृष्ण बना में कंस बना राम बना में रावण था अब वेद कस में खाते हैं हर हर ओम मो हर हर ऋषियों के आईने में मेरा नूर दर्शाया था मुझी से शायर लाते हैं हर हर ओम ओम हर हो हर हर ओम हर, हर, हर, हर, हर हम तन के शहर बसाते हैं हर हर ओम ओम हर हर हर ओम हर हम क्या क्या सॉन्ग बनाते हैं हर हर ओम हर हरो अरे भाई तुम क्या क्या सॉन्ग बनाते हो बोले हम कृष्ण बने थे आत्मा मैं ही कृष्ण था और मैं ही कंस था मैं ही राम था मैं ही रावण था ऋषियों के हृदय में मैं ही सदप्रेरणा देता हूं अरे बोले तुम ऐसे कैसे बोले तुम भी ऐसे ही हो जानते नहीं हो इसलिए परेशान ओम आनंद ओम आनंद बोलो रामतीर्थ का रसोई अतिक्रम नहीं करता था बस रामतीर्थ के उपदेश को पी लेता था और कहता था कि गुरु तो मेरे साक्षात ब्रह्म है तो ब्रह्म के पास जीने से हम ब्रह्म नहीं हो तो ना लेते फिर हमारे को ओ ब्रह्म ज्ञान को पा लिया रसोई या ब्रह्म ज्ञान पा सकता है तो तुम तो काम धंधा अपना नौकरी धंधा करने वाले बुद्धिमान लोग हो एक रसोई या ब्रह्म ज्ञान को पा सकता है बोलो एक मोची ब्रह्म ज्ञान परमात्मा का पा एक धन्ना जाट ईश्वर को पा सकता है तो आप काय को बोलो नहीं आप दृढ़ व्रत करो अपनी निष्ठा से डटे रहो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण